परमादरणी प्रातस्मरणी परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणार में साष्टांग धनवत प्रणाम हमारे जीवन गोविंद की वाणी से अनुराग रखने वाले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 श्याम सुंदर अपने प्रिय सखा श्री उद्धौ जी महाराज के समीप विराजमान हैं और श्री उद्धव जी महाराज को जीवन जीने की कलाएं सिखा रहे हैं संसार में चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए चाहे कैसी मनस्थिति हमारे जीवन की हो किंतु तो हमें कैसे विचार करना चाहिए कैसे चिंतन करना चाहिए यह सिखा रहे हैं मुझे आज लगता था कि शायद भर में श्याम सुंदर को पता है कि हमारे जाने के बाद द्वारिका डूब जाएगी श्री उद्धव जी के पास भी कोई संपत्ति सुविधा सम्मान की चीजें नहीं रहेंगी और जब संपत्ति, सुविधा सम्मान की वस्तुएं नहीं होती तो दुनिया के लोग उपेक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अधिकतर समाज में व्यक्ति का महत्व तो कम रह गया है आज के समाज में तो और भी संपत्ति का महत्व तो ज्यादा है नीतिकार तो यहां तक कहते हैं यश्यास वित्तम स नरक कुलीना आज जिसके पास धन होगा लोग उसी को कुलीन बोलेंगे उसी को गुणवान बोलेंगे उसी को सीलवान बोलेंगे सारी विशेषताएं उसके साथ लगाई जाएंगी हमने तो अपने महाराज जी के मुखारविंद से सुना है कि बड़े बड़े महात्मा धनवान लोगों को जाने कैसी कैसी उपाधियां देते थे धर्मधुरीन धर्मालंकार भक्तराज ये जो सब उपाधियां दी जाती थी ये व्यक्ति की नहीं होती थी उसके धन की ही होती थी तो समाज में धन का बड़ा महत्व है तो सोचा इनके पास तो न धन रहेगा और न ही कोई सुविधाएं रहेंगी क्योंकि जो धन सुविधाओं का साधन द्वारिका है वही लीन हो जाएगा स्थान ही नहीं रहेगा तो हो सकता है इनके जीवन में ये विषमताएं आए इसलिए ठाकुर जी ने ये इनको उपाख्यान सुनाया कि एक उज्जैन में पंडित जी रहते थे इनके जीवन में ब्राह्मण के तो एक भी गुण नहीं थे केवल जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ था पूरा का पूरा जीवन इन्होंने संपत्ति की वृद्धि में ही लगाया था उसी को ही इकट्ठा करने में इन्होंने लगाया था समय सारा अपना किंतु उन्होंने उस संपत्ति को न तो उपयोग किया न दान में दिया न परिवार वालों को दिया तो संपत्ति नष्ट हो गई और जब संपत्ति नष्ट हो गई तो जो लोग संपत्ति के कारण इनको सम्मान देते थे उन्होंने सम्मान देना बंद कर दिया कहा तक कहें कि पत्नी ने भी बोलना बंद कर दिया और बच्चों ने भी घर से निकाल दिया निकलो घर से पड़ोसी लोग भी इन्हें गाली देते थे ये चिंतन करने लगे बैठ करके कि इस संपत्ति में कितने दुर्गुण हैं सच में देखा जाए ये भगवान की कृपा है नहीं तो संपत्ति जाने के बाद संपत्ति का जो अभाव होता है हो वह व्यक्ति के जीवन में और दुख देता है ये व्यथित तो हो जाते रोने लगते कि हाय हाय चला गया हमारे पास से किंतु तो इनको से वैराग्य हो गया ये ब्राह्मण देवता ने पंद्रह दोष निकाले हैं इस संपत्ति में जो इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है कल मैंने निवेदन किया था उस पंद्रह के पंद्रह दुर्गुण बाद में कहते हैं विद्यंते भ्रातरो दाराहा पितरह सुरहृदस्त ये संपत्ति ऐसी संपत्ति है कि भाई और भाई के बीच में दुश्मनी पैदा कर दे जो भाई कभी भाई के लिए जान देता था वही भाई जान लेने का प्रयास करना प्रारंभ कर दे ये देखो जो भाई अपने भाई के लिए जान देता था वही जान लेने का प्रयास प्रारंभ कर दे यही दशा दाराहा दाराहा का ही प्राय यही दशा पत्नी की भी है यही संबंध पिता का भी है यही संबंध सुरहृदों का है महाराज एक कौड़ी मात्र धन के लिए लोग क्या क्या उपद्रोह कर देते हैं सद्या सर्वे अरय कृता ये सब महाराज एक मिनट में दुश्मन बन जाते हैं यह चिंतन करता है कि यह सौहार्द चला जाता है और बाद में चिंतन करने लगा देखो तो सही ये मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ शरीर है कल मैंने निवेदन किया था ये चांस है ये ठाकुर जी की कृपा से मिला है दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है हमारे एक महात्मा तो बड़ी मस्ती में गाते रहते थे कि भजन बिना तुम बैल बिराने हुई हो अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद यदि आप भगवान का भजन नहीं करते हो चिंतन नहीं करते हो तो मरने के बाद दूसरे के बैल बनोगे बैल बिराने बनी हो बिराने का अभिप्राय दूसरे का बैल होता है किसान को अपने बैल से तो प्रेम होता है किंतु तो दूसरे का बैल यदि मांग करके लाता है ना खेती जोतने के लिए काम करने के लिए उस उसका सौहार्द नहीं होता है न समय से भोजन दे न समय से कुछ दे दवा दे केवल काम ही काम लेता है तो कहा यदि भजन नहीं करोगे तो मरने के बाद वही जीवन मिलेगा कहता है लवध्वा जन्म अमरअ प्रार्थ्यम इस मनुष्य शरीर को प्राम प्राप्त करने के लिए देवता भी प्रार्थना करते हैं अमर भी मर करके मनुष्य बनना चाहते हैं अमर भी मर करके महाराज मनुष्य बनना चाहते हैं और उसमें भी ये दुजाति में महाराज ब्राह्मणों में ब्राह्मण शरीर मिला है और इसको भी प्राप्त करके मैंने अपने जीवन को संवारा नहीं कहां तक कहें स्वर्गापर्ग स्वर्गा अपवर्गो द्वारम प्राप्य लोक पुमाम ये जो नारायण मनुष्य शरीर है ना मैं तो कई बार बोलता हूं ये जंगसन है यहां से सब जगह की गाड़ी मिलती है आप चाहो तो नरक चले जाओ यहां से चाहो तो आप स्वर्ग चले जाओ यहां से और चाहो तो आप अपवर्ग की प्राप्ति कर लो मोक्ष की प्राप्ति कर लो जंक्शन उसी तो कहते जहां से सब गाड़ियां मिल जाए तो ये सब जगह जाने के लिए हमारा साधन है स्वर्ग भी जा सकते हैं आप इससे आप अपवर्ग की भी प्राप्ति कर सकते हैं और महाराज नर्क की भी तैयारी आप कर सकते हैं एक बड़ी सुंदर बात इसके लिए कही इन्होंने द्रविणे को नु सज्जेत मरत्यो अनर्थस्य धामनी नारायण पता नहीं इस अनर्थकारी धन को किसने अर्थ कह दिया है जैसे जब हमारे श्री अक्रूर जी महाराज आए थे ना तो गोपांगनाओं ने कहा कि पता नहीं इस क्रूर व्यक्ति का नाम अक्रूर किसने रख दिया इस क्रूर व्यक्ति का नाम अक्रूर किसने रख दिया वैसे अनर्थ करने वाले इस धन का नाम पता नहीं अर्थ किसने रख दिया अनर्थ करने वाले अर्थ को महाराज पता नहीं धन को क्यों इस महाराज इसका नाम अर्थ कहते हैं ये तो अनर्थस्य धामनी ये पैसा अनर्थ का धाम है जैसे कन्हैया का धाम है हमारे द्वारिकापुरी जगन्नाथ भगवान का धाम है जगन्नाथपुरी अगर जगन्नाथ भगवान से मिलना हो तो जगन्नाथपुरी चले जाइए श्याम सुंदर से मिलना हो तो द्वारिकापुरी चले जाइए वैसे ही नारायण अनर्थों से मिलना हो यदि तो अर्थ के धाम में चले जाइए ये शब्द यही प्रयोग किया गया है उसका धाम है ये देखो तो सही हमको ये धन मिला न तो मैंने देवताओं की पूजा की न ऋषियों की पूजा की न भूतों का सम्मान किया न जाति वालों को दिया न बंधुओं को दिया ये सब इसके हकदार थे हमारे पास जो धन था उसके सब के हकदार ये थे किंतु मैंने उनको किसी को दिया ही नहीं केवल मैं में यक्ष वित्त बना रहा अच्छा भाई ध्यान दीजिएगा अगर हमारे पास संपत्ति है किंतु ना तो हम उपयोग कर सकते हैं न किसी को हम दे सकते हैं तो संपत्ति के हम मालिक नहीं हम संपत्ति के केवल चौकीदार हैं अरे हमारे देने का अधिकारी हमको नहीं है केवल हम उसके रक्षक हैं तो संपत्ति का जो केवल रक्षक होता है उपभोग न कर सके किसी को दे न सके उसी का नाम यक्षवित्त है ये कहते मैं केवल यक्षवित्त था इसलिए मेरा पतन हो गया मैंने देखो तो सही व्यर्थ में ही इस अर्थ का संचय करने में मैंने अपने जीवन को लगा दिया व्यर्थ में ही अर्थ का संचय करने के लिए प्रमत्त होकर के मैंने अवस्था लगाई बल लगाया अपनी जवानी उसी में लगा दी किंतु जिसको पाना चाहिए था जिसको कुशल लोग समझदार लोग जिसको पाना चाहते हैं पाना चाहते हैं उसको तो मैंने पाने के लिए प्रयास नहीं किया अब ये हमारी अवस्था आ गई जरठ वृद्धावस्था कुशला एन सिद्धंती जरठाह किमु साधय मार्ग कुशल अवस्था में कुशल जो लोग करते हैं जिसको पा करके वो हमने बिल्कुल नहीं किया और सच में नारायण जो जवानी में भजन नहीं करता उसको वृद्धावस्था में पछताना ही पड़ता है पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये धन चाहे कितना इकट्ठा कर लो आपके काम आने वाला तो है नहीं मैंने एक ऐसे व्यक्ति के दर्शन किए ऐसे व्यक्ति के दर्शन किए बेंगलोर में हमारी कथा चल रही थी एक उद्योगपति के यहां उसके गार्डन में ही बगीचे में ही माताजी तो नजर आती थी बहू बेटा भी नजर आते थे माताजी रंगीन साड़ी पहनती थी इसलिए ऐसा लगा कि ये इनके पति भी हैं। मैंने दो दिन कथा के बाद उनसे पूछा कि मां इस कथा में आपके पति देवता नहीं आते कहीं बाहर गए हैं क्या उन्होंने कहा कि महाराज जी ऊपर कोठी में ही हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऊपर ही रहते हैं और मैंने वहां आपकी कथा सुनने की व्यवस्था कर दी है तो कथा वहां बैठकर सुन लेते हैं मुझे लगा कि मिलना चाहिए क्योंकि महाराज कई वर्ष पहले उन्होंने एक मंदिर बनाया था माताजी ने तिरुपति बालाजी का ही तो संयोग से उस मंदिर में ले जाने का काम उनके पति का हुआ था तो परिचय थोड़ा था कई वर्ष से मिले नहीं थे तो हमने कहा मिल लेते हैं दोपहर की कथा करने के बाद जब हम मिलने के लिए जाना चाहते थे उनके प्रकोष्ठ में तब तक माताजी ने कहा कि आप नीचे ही बैठिए मैं उनको नीचे बुलवा देती हूं दो सेवक उनके नीचे लेकर के आए मेरे से बात कर रहे थे मकान का फर्श सब लकड़ी का था आजकल जो नया फैशन है उनको महाराज शायद दमा की बीमारी थी या क्या था कुछ पता नहीं उनको खांसी आई और इतनी खांसी आई कि वो खांसी रुकी नहीं और कफ उस फर्श में आकर गिरा जब फर्श में आकर कफ गिरा तो उनकी शायद बहू रसोई घर में थी वो दौड़कर आई और आकर के बोली कफ तुम्हारा बाप साफ करेगा मैं वहां बैठा था किसने तुमको कहा कि तुम यहां नीचे आओ वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया मेरे से भी बात नहीं कर पाया नौकर दोनों उठा करके उसको स्थिति में लेकर गए मुझे बहुत पीड़ा हुई किंतु तो अब उस घर में कथा कर रहे थे छोड़कर जान भी नहीं सकते थे रुका में दूसरी जगह था पता नहीं मुझे लगा कि इस व्यक्ति से मिलना चाहिए इसको बहुत पीड़ा है और रोज जो 9 बजे का टाइम था तो लगभग मैं पौने नौ बजे पहुंचता था कथा में दूर रुका था मैं उस दिन बहुत जल्दी पहुंच गया पौने आठ बजे ही पहुंच गया न बहू देख पाई न घर वाले कोई देख पाए और मैं ऊपर कमरे में चला गया जब कमरे में ऊपर चला गया तो हमारा मैंने कमरा खटखटाया तो उन्होंने इशारा किया कि आ जाओ कौन है नौकर भी नहीं था उस समय मैं गया तो उन्होंने कहा किसी ने देखा तो नहीं आपको आते हुए हमने कहा किसी ने नहीं देखा क्योंकि शायद उनको किसी से मिलने की छूट नहीं थी बीमारी के कारण होगा या जो भी हो मैंने कुंडी बंद की और हम पूरे एक घंटा उनसे बातचीत किए उस बातचीत में सुना नहीं सकता आपको उस व्यक्ति ने जो पीड़ा व्यक्त की उससे हमको आंसू आ गए उस व्यक्ति ने बताया कि जब मैं स्थान में रहता था हरियाणा में रहते थे वो 16 साल का था तब से गद्दी में बैठना चालू कर दिया था स्टील फैक्ट्री लगाई कई जगह उन्होंने हैदराबाद में भी और कहीं कहीं उन्होंने सारे अपने जीवन की घटना बताई और कहा कि महाराज जी मैंने कभी भजन नहीं किया कभी किसी की कथा में नहीं गया अब कुछ होता नहीं है बच्चे के बच्चे ने भी मना कर दिया है कि आप किस्मत आओ अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते हैं किसी से नहीं कह सकते पत्नी से कई बार कहते भी हैं तो पत्नी भी अब हमारे साथ नहीं बहू बेटा के साथ मिल गई है और वो कहती तुमने तो जीवन जी लिया है अब यदि कुछ बोलोगे तो बेटा और बहू में झगड़ा हो जाएगा तो उसका जीवन खराब हो जाएगा तुम अपने जीवन जीवन को तो जी चुके अब जरा ध्यान दीजिए ये वित्त काम आया क्या ये बाहर बहुत बड़ा बना बना हुआ बगला बहुत बड़ी सुविधा बहुत बड़ी संपत्ति ये किसी काम की नहीं है अगर जीवन में अगर आपने भजन नहीं किया सही समय से जीवन नहीं दिया हम तो पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन करते हैं उन्होंने महाराज ये दिव्य मंदिर बना दिया सत्संग मंदिर अगर ये ना होता तो आप कितने हरिद्वार जाते आप कितने वृंदावन जाते न वृंदावन जा पाते न हरिद्वार जा पाते जाते भी तो कितने दिन के लिए जाते उन्होंने ये यहां सत्संग की धारा बहा दी इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं कि भगवान से ज्यादा किस संत की कृपा का महत्व तो ज्यादा है ये संत की करुणा है उन्होंने करुणा करके महाराजी किया ये तो कहते हैं देखो तो सही प्रमत्व तो होकर के मैं मोह में फंस करके प्रमत्व का ही प्राय मोह में फंस करके ही है। मोह में फंस करके मैंने अपनी आयु बिता दी सच में जब व्यक्ति मोह में होता है ना हमारे सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में जब बोलना प्रारंभ किया तो वहां पर भी उन्होंने यही शब्द का प्रयोग किया है कि प्रमत्त में होने के कारण व्यक्ति निधनम पश्यन न पि न पश्यती वह मौत को देख करके भी नहीं देखता है आदित्य गता गतई रह रहो संक्षीयते जीवनम रोज प्रातः काल सूर्योदय होता है और सायंकाल सूर्यास्त हो जाता है सूर्य देवता आते हैं और चले जाते हैं ऐसे दिन और रात्रि हम लोगों के बीत रहे हैं आदित्य गता गतई रह रहो दिन और रात्रि बीत रहे संक्षीयते जीवनम जितनी रात्रियां बीती जितने दिन दीवन दिन बीता उतने हमारे जीवन रूक डाली कट गई उतना ही जीवन हमारा चला गया व्यापार से बहुकार भारी गुरु भी कालोपी न महाराज कहा कि इतना इतनी जुम्मेदारियां हैं इतना बड़ा व्यापार है कि समय ही पता नहीं चलता कई लोग कहते महाराज मौत की फुर्सत नहीं है ऐसे बोलते हैं कई बार हम पूछते हैं कि आप सत्संग में नहीं आते हो बोले मौत की फुर्सत नहीं है मैं हंसता हूं मनीमन की बाबड़े मौत को फुर्सत निकालने की जरूरत तेरे को नहीं मौत अपने आप निकाल लेगी तू तो कहता ना मौत की फुर्सत नहीं है यही व्यापार से बहुकार भार गुरु भी कालो पिनके दृष्टा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासस च नोत्पद्य हम बच्चों को देखते हैं कल एक दिन तीन दिन का बच्चा हमारी गोद में था तीन दिवस का बच्चा मैं देख रहा था उसको तो पता नहीं देखते देखते लगा कि हम भी कभी ऐसे ही थे अब आज इस, इस स्थिति में हो गए हैं कुछ दिन के बाद बुढ़ापा आएगा और कुछ दिन के बाद जमुना के घाट पर पहुंच जाएंगे यही नियम है प्रकृति का यही क्रम है वैसे जन्म को देखकर मृत्यु का स्मरण होना चाहिए क्योंकि जिसका जन्म है उसी की मृत्यु है तो हमने लोगों का जन्म देखा किंतु कभी मृत्यु का स्मरण नहीं किया हमने लोगों को वृद्धावस्था में देखा कि शरीर जर्जर हो रहा है महाराज शरीर काम नहीं करता है कुछ कहना चाहते हैं किंतु तो कह नहीं पाते कुछ बताना चाहते हैं किंतु तो बता नहीं पाते तो हम लोग सोचते हैं कि उनको तो ये दशा हुई होगी अपने राम तो रोज महाराज समय से दवा लेते हैं चवन प्रास खाते हैं तो अपनी दशा नहीं होगी ये शरीर की स्थिति का कुछ पता नहीं है आज स्वस्थ है कल क्या हो जाए क्या पता जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते खूब दौड़ दौड़ के काम करते हैं वही मारा सैया पर शयन कर जाते हैं कब ये रोग देवता आकर के शरीर में साम्राज्य जमा ले कुछ पता नहीं तो ये कहते हैं जन्मारा जन्म जरा मृत्यु वरण मैं देखता हूं दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम विपत्ति देखी लोगों का मरण देखा किंतु त्रासस् नोत्पद्य किंतु उसके बाद भी हमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ क्यों वैराग्य उत्पन्न नहीं बोले पीता मोहमई प्रमाद मदिराम मैं प्रमाद रूपी मदिरा को पीकर के रूपी मदिरा को पीकर उन्मत्त तो हो रहा था जब मोह रूपी मदिरा को हम पी लेते हैं तो नारायण हम प्रमत्त हो जाते हैं मत नहीं प्रमत्त हो जाते हैं और प्रमत्ता अवस्था में क्या होता है न तो वह का पता चलता है कि ये जवानी कब चली गई और नारायण बल ये कब चला गया हमारे पूजमांजी महाराज जिनकी मैं सेवा में था तो बाद में वो व्हील चेयर पर चलते थे तो एक बार वो जहां मैं निवास करता हूं मंदिर है तो मंदिर की छोटी छोटी सीढ़ियां हैं तो महाराज जी को मैं नीचे छोड़कर किसी को बुलाने के लिए गया तो एक साथ करीब पांच या सात सीढ़ियां लाम गया जल्दी में था तो उनको हमारा लंबी लंबी छोटी छोटी सीढ़ियां एक साथ पांच पांच छह सीढ़ियां पार करके कर दौड़कर ऊपर पहुंच गया उनको बुला करके लेकर के आया बाद में जब मैं व्हील लेकर चलने लगा तो महाराज जी बोले कि आज तूने तो हमको अपना बचपन याद दिला दिया बोले जब मैं महाराज जी की सेवा में था तब सुबह आरती होती थी तो इन सीढ़ियों को मैं भी ऐसे उछल के पार करता था और आज ये समय है कि एक सीढ़ी भी नहीं चल सकता हूं बोले आज वही जो व्यक्ति कुछ आयु के पहले इन सीढ़ियों जो भारती का समय होता था तो उछल करके मैं निकल जाता था दो तीन बार में सीढ़ियां पूरी पार और आज वही सीढ़ियों पर एक मैं चल पा रहा हूं तो मैं तो व्हील में लेकर चल रहा था मैंने सोचा ये नहीं चल पा रहे होंगे हम तो ऐसे ही रहेंगे ये देखिए कि तुराण कुछ पता नहीं है तो यही शब्द करें कि वो जो बल था जवानी का जो सामर्थ्य था जवानी का हुआ तो मैंने हमारा वित्त को कमाने में लगा दिया ये मारा जो संसार के व्यर्थ पदार्थ है उनके संग्रह में लगा दिया समझदार व्यक्ति कुशल व्यक्ति कुशला एन सिद्धंती जो कुशल व्यक्ति होते हैं वो इस काम में नहीं अपने जीवन को भगवान की ओर लगाते हैं मैंने लगाया नहीं अब जरठक क्यों साध है ये वृद्धावस्था में अब क्या बनेगा अवृद्ध शरीर में कुछ होने वाला नहीं है किंतु उसने कहा कोई बात नहीं पता नहीं ये विद्वान लोग भी कस्मा संकलिश्ते विद्वान ये विद्वान लोग समझदार लोग भी पता नहीं क्यों महाराज व्यर्थ में ही इस अर्थ के पीछे पड़े रहते हैं मुझे पता चल गया क्यों पड़े रहते हैं क्यों पड़े रहते हैं बोले कश्य चिन्माया नूनम किसी की माया से मोहित हैं ये रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार ये रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार जी ये माया महारानी ने ऐसा लोगों को नचाया है क्या कहना है अब इनको कुछ कहने में भी हमको संकोच होता है डर भी लगता है जी कि ज्यादा बोले तो कहीं अपने को भी नचाना चालू न कर दें क्योंकि इनको जिनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने लायक भी नहीं है बस इतनी ठीक है कश्य चिन्ह माया नूनम ये जो माया है इसी ने किसी माया ने ही लोको यम सुबिमोहित आ सारे के सारे जगत को इसने मोहित कर रखा है जहां सुख नहीं है वहां सुख दिखा रही है जहा जीवन का रस नहीं वहां जीवन का रस दिखा रही है देखो तो सही अच्छा एक बात और भी सोच रहे हैं ये कि मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति को कोई बहुत काम की सामग्री भी दे दे तो किस काम की और बहुत सारा धन भी दे दे, दे तो किस काम का किम धन महाराज उस धन से वो क्या करेगा मृत्युना ग्रस्य मानस्य कर्मवीर वेत जन्मदयी वैसे और राग करेगा तो जन्म मृत्यु की और चक्कर में पड़ेगा तो ये भगवान की माया है जो महाराज सबको नचा रही है ये देखिए महाराज ये भगवान की कृपा का प्रतिफल यह श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है मैं कई बार गुनगुनाता रहता हूं ऐसे भी कथा में भी नूनम में भगवान तुष्टाह नूनम में भगवान तुष्ट सर्वदेव मयोहरि एन नीतो दशा में ताम निर्वेदश्चात्मन प्लव नूनम में भगवान तुष्ट आज हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है नूनम में भगवान तुष्ट कैसे पता चला कि भगवान प्रसन्न है आज आपके ऊपर बोले भगवान प्रसन्न है इस ऐसे पता चला कि उन्होंने हमारी ऐसी दशा बना दी ऐसी दशा बना दी का अभिप्राय इसके दो अर्थ हैं एक अर्थ तो यह है कि उन्होंने सब छीन लिया तो संसार के सच्चे स्वरूप का पता चला और दूसरा छीन जाने के बाद भी कई बार व्यक्ति के चित्त में सच्चाई का पता नहीं चलता है राग देश में और फंस जाता है किंतु उन्होंने हमारे मन को ऐसा बनाया कि जिससे हमको निर्वेद हो गया अर्थात जिससे मुझे वैराग्य हो गया ये देखो ये जरूरी नहीं कि संपत्ति चली जाने के बाद आपके पास में वैराग्य आ जाए अपमान उपेक्षा मिलने के बाद आपको वैराग्य आ जाए कई बार महाराज इससे मिलने के बाद भी एक व्यक्ति के जीवन में ये नहीं आ पाते शायद मैंने कभी सुनाया होगा आपको भगवान की कृपा किसको कहते हैं हमारे महाराज श्री की ऐसी विलक्षणता कि उनके पास में सनातन धर्म के ही सारे संत नहीं अन्य भी परंपराओं के संत उनसे बड़ा प्रेम रखते थे पता नहीं अभी उनका शरीर है कि नहीं एक जैन महात्मा थे मानव मुनि उनका नाम था इंदौर में वो शायद रहते थे महाराज श्री से बड़ा प्रेम था उनका अभी तो कई वर्षों से मैंने उनको देखा नहीं वो आए भी नहीं आश्रम में श्वेतांबर जैन थे किंतु महाराज श्री से बड़ा प्रेम रखते थे उनसे बहुत सत्संग भी करते थे महाराज श्री के जाने के बाद भी वो आते थे वृद्ध शरीर था अस्सी साल के ऊपर होंगे लगभग किंतु कोई सेवक नहीं रखते थे तो जब वृंदावन में आते थे तो मान जी महाराज हमको उनकी सेवा में लगा देते थे कहते थे श्रवण तुम्हारी ड्यूटी यह है कि वो संत की सेवा करोगे हमारे महाराज जी की भी ये बड़ी विलक्षणता थी महाराज जी भी अभी जो ग्रंथ निकला भिक्षुक शंकरानंद वो अवधूत महात्मा जब बीमार थे तब शायद हमारे पूज्य स्वामी अपने हमारे महाराज जी की सेवा में रहते थे वो महात्मा उनको भेजा सेवा में और श्री प्रेमपुरी जी महाराज का जब स्वास्थ्य ढीला हुआ तो हमारे पूज्य स्वामी ओंकार जी महाराज उनकी सेवा में आए महाराज जी अपने अंतरंग सेवकों को भेज देते थे हमको स्वयं पूज मान जी महाराज ने बताया कि प्रेमपुर जी महाराज की सेवा में करता था तो कैसे कैसे कोई बातें वो बताते थे तो महाराज जी संतों से बहुत प्रेम करते थे तो वो भी अपने अंतरंग सेवकों को जिन पर भरोसा होता था कि यह सेवा करेगा उन्हीं को छोड़ते थे क्योंकि वृद्ध की सेवा करना थोड़ा कठिन है और उसमें जो महात्मा हो उनका और कठिन है आप कहोगे उनका कठिन क्यों है कि वो एकांत में रहे हैं और जो महाराज भरे पूरे परिवार में रहता ना तो उसको सहन शक्ति ज्यादा होती है क्योंकि तो बच्चों की भी सहनी पड़ती पत्नी की भी सहनी पड़ती है और महात्माओं की सब सहते हैं तो उनको ज्यादा सहनी नहीं पड़ती तो उनकी सेवा करना बड़ा कठिन है तो भेज देते तो मेरे को भी उनकी सेवा में लगा दिया गया एक डेढ़ महीने वो आश्रम में रहे मैं सब सेवा करता था कपड़े भी धोता था उनके भोजन भी उनका ले जाता था जो मैं मेन बात बताना चाहता हूं आपको जब उनके जाने का समय आया तो रात्रि में करीब बारह बजे ट्रेन वहां से मथुरा से मिलती है तो टैक्सी में मैं उनको लेकर जा रहा था बैठा आना था तो पीछे दोनों बैठे थे तो मानव मुनि जी ने हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके बोले कि ब्रह्मचारी कैसा जीवन जा रहा है हमने कहा कि महाराज जी बड़ी कृपा है बहुत आनंद से जा रहा है महाराज जी की बहुत कृपा है तो हंसने लगे और हंस करके बोले कि मान जी महाराज का नाम लेकर के वो तुम्हें प्रेम करते हैं और हमारे यहां एक रसोई घर में बुआ जी हैं बोले कि वो समय से भोजन दे देती हैं और मान जी के प्रेम के कारण तुझे सब लोग सम्मान करते हैं तो महाराज जी की कृपा नजर आ रही है बोले सब ये विपरीत तो हो जाए और तब तुम्हें कृपा नजर आए तो समझना कि अब कृपा है ये देखिए संतों का चिंतन बिल्कुल उल्टा होता है मैं विचार करने लगा अधिकतर क्या होता है समाज में हमको सुविधा संपत्ति सम्मान मिलते हैं तो हम समझते हैं भगवान की कृपा है और संतों का जीवन यह है कि ये कृपा नहीं बोले ये तो हमारे महाराजी ने सुनाया है कि एक संत को किसी ने बहुत गालियां दी तो महात्मा बड़े मुस्कुराए बोले खूब खुश रहो तो उसको बड़ा अचंभ लगा कि मैंने इतनी गालियां दी और कहता खुश रहो तो बाद में पूछा बाद क्या है बोले सम्मान सुविधा तो सब देते हैं गाली कम लोग देते हैं और इसकी भी जरूरत है कि शरीर से वैराग्य तो हो कम से कम तो जो हमको सम्मान दे रहे हैं सुविधाएं दे रहे हैं संपत्ति दे रहे हैं सच में उसकी अपेक्षा अपमान उपेक्षा मैं किसी को एक दिन कह रहा था भी सत्संग से जाते समय मैंने कहा भगवान ने आपके ऊपर बड़ी कृपा की कि घर में विषम परिस्थितियां दे दी तो आप सत्संग की ओर मुड़ गए ये सत्संग की ओर नहीं मुड़ते यहां जितने लोग बैठे हैं दो चारों की बात मैं नहीं कह सकता हूं सभी लोगों का जीवन किसी न किसी कारण से अब जैसे गिरीश जिस भाई तो इनकी तो परंपरा है पिताजी इनके थे उस दर बह गए नहीं तो अधिकतर किसी न किसी कारण से जब चित्त तो शांत होता है तब हम साधुओं की ओर भागते हैं तब सत्संग की ओर भागते हैं तो सच में जो आपको सत्संग की ओर ले जाए वो कृपा नहीं तो और क्या है जो आपके जीवन में वैराग्य जागरण करा दे वो कृपा नहीं तो और क्या है अनुकूलता में कृपा का दर्शन करना उतनी बड़ी बात नहीं है प्रतिकूलता में परमात्मा के दर्शन करना अपना स्वजन अपना प्रेमी अपने से बिछुड़ गया हो सुविधाएं बिछुड़ गई हो लगे कि भगवान ने बड़ी कृपा की अब ये चले गए तो खूब भजन होगा नहीं तो समय उसमें लगाना पड़ता था सुविधाओं को ध्यान देना पड़ता था ये जब जीवन में धारा बह जाए तो निश्चित समझना कि भगवान की कृपा है कहते हैं नूनम में भगवान तुष्टा सर्वदेव मयो हरि। ये सर्वदेव मयो हरि का ही प्राय सर्वदेव मय मै। ये मयट प्रत्यय बड़ा अलग अनोखा है ये मैं जाओ होता जैसे जल में जल में माने जल में ही हो मैट होता इसी अर्थ में है ये सारा का सारा संसार है उन्हीं का रूप ही क्योंकि हरि है ना अच्छा देखो भगवान का जो नाम जहां दिया जाता है उसका भी बड़ा अर्थ होता है हरि माने होता हर तीति हरी अब ये जो सर्वदेव में हरि हैं जो इतने रूपों में आकर हमको गाली दे रहे हैं इतने रूपों में आकर के हमको पीड़ा दे रहे हैं तो जो इतने रूपों में आकर हमको पीड़ा दे रहे हैं ये हर रहे हैं हमारा क्या हर रहे हैं बोले जन्म हर रहे हैं क्योंकि अगर ये पीड़ा नहीं देंगे तो हमारे प्रारब्ध में पीड़ा का बर्चा रहेगा माल तो दोबारा भोगने के लिए आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा भाई जन्म मृत्यु का क्रम कब तक चलता रहता अवश्य में वो भोगतव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम जो शुभ कर्म है उसका फल सुविधा सम्मान संपत्ति है जो अशुभ कर्म है उसका महाराज फल पीड़ा है दैहिक दैविक भौतिक ताप है अब तो बिना भोगे तो ये पूरे होंगे नहीं तो ये लोग क्या कर रहे हैं हमको ये भोग दे करके ये हमारी पीड़ा हर रहे हैं मानो छोटी पीड़ा देकर बड़ी पीड़ा हर रहे हैं सामान्य पीड़ा दे करके मैं भी हमारा तो हमारा दिमाग ऐसा है कि कोई चीज घटना होती तो खोपड़ी में गूंजती रहती है तो कल मैं बच्चे को लिया था तो बच्चे को बांध रखा था इतनी मजबूती से हे भगवान उसका केवल गले ही चुट, छूटा था इतना मजबूती से बांध रखा था उस बच्चे के कि अंगुली भी न जा सके कहीं पैर भी बांधे हाथ भी बांधा उसका सब पूरा शरीर बंधा तो मुझे लगा कि इसको इतना क्यों बांध रखा है बेचारे को हाथ भी तो छोड़ देते पैर तो छोड़ देते इसके तो मैंने पूछ ही दिया क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं था ऐसा बंधा हुआ तो मैंने पूछा कि इसको इतना क्यों बांध रखा है भाई छोड़ो ना इसको तो बताया गया मुझे कि जब गर्भ में रहता कि बच्चा तब तो ऐसे ही बंधा रहता है अब ऐसे बना रहता है तो अभी छोड़ दिया जाएगा तो इसके फिर अंग उतने परिपुष्ट नहीं हो पाएंगे और ये उतना महाराज रोएगा भी ज्यादा क्योंकि उसको लगेगा पता नहीं कहां आ गए हैं तो हाथ बंधे रहेंगे तो थोड़ा लगेगा कि पैर बंधे तो अंदर ही हैं हम वो अपने को सुरक्षित महसूस करेगा अपने राम सोचने लगे कि भगवान इतना गर्भ में बधे रहते हैं तो कितनी पीड़ा होती होगी गर्भ में इसलिए महाराज गर्भ की पीड़, मृत्यु पीड़ा भी भयंकर पीड़ा है किंतु तो गर्भ की पीड़ा भी भयंकर पीड़ा है आप देखो यदि हमारे भाग्य में हमारे प्रारब्ध में दुख है और हमने उसको भोगा नहीं तो हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं दोबारा मां के गर्भ में जाना पड़ेगा कि नहीं दोबारा मां के गर्भ में जाना पड़ेगा तो ये सर्वदेव में हरि जो हैं ये इन सब लोगों के रूप में आकर के वो पीड़ा देते हैं गाली देने गाली देकर के उपेक्षा करके सामान छीन कर मनमूत्र डाल करके मैं तो सच में कहूं ये लोग तो और उपकारी हैं जो अपने को अपमान दे सच में यदि विचार किया जाए उससे उपकार दो दूसरा कोई नहीं होगा और गाली देने वाले निंदा करने वाले तो सबसे बड़े उपकारी हैं हमारे एक संत तो कहते थे जग में हितुआ हुआ दो है जग में हित करने वाले दो लोग हैं जग में हितुआ दोए हैं निंदक माई बाप एक तो निंदा करने वाले दूसरे माता पिता और ये माता पिता से ज्यादा हितुआ निंदक है क्यों भाई ये ज्यादा हितुआ क्यों है बोले मां मल धोवे हाथ सो और निंदक जीव सो पाप अगर बच्चे के शरीर में गंदगी लगी होती है तो मां अपने हाथ से धोती है और आजकल तो धोती भी नहीं है मां नौकरानी धोती है जी, किंतु मुझे लगता है आज की मां से भी ज्यादा उदार विचारा ये निंदक है मां मल धोवे हाथ सो और निंदक जीव सो पाप ये निंदक अपनी निंदा करके अपने पापों को जीव से धो रहा है अब जरा जो जीव से आपको पवित्र कर रहा है उसकी करुणा ज्यादा है कि नहीं अपने ऊपर तो ये कष्ट देने वाले लोग मारे उपेक्षा देने वाले लोग इस सच में हरि के रूप ही हैं। सर्वदेव हरि, ये हरि शब्द का अर्थ यही है कि हमारी पीड़ा का हरण कर रहे हैं अरे जन्म की पीड़ा का हरण कर रहे हैं मृत्यु की पीड़ा का हरण कर रहे हैं एन नीतो दशा में ताम निर्वेदश्चात्मन प्लव देखो भाई यार तो कई लोग वेदांत का भी चिंतन करते ही करते हैं और ये वेदांत का मंच ही है इस मंच में जब हमारे श्री अरिभा जी ड्रेस वाला थे उसमें वेदांती जो हो उसी को बोलने को मिलता था उपनिषद ब्रह्म सूत्र गीता जिसको लगी हो वही बोले ऐरे खैरे नथु खैरे की तो परीक्षा लेकर वो भगा देते थे परीक्षा लेते थे महात्माओं के परीक्षक थे वो पूछते थे उनसे विषय कुछ पूछे और जब न बता पाए तो कहते तुम इस मंच लायक नहीं हो कहीं दूसरी जगह कथा करो हमको तो महाराज एक किसी महात्मा ने बताया अभी वृद्ध है वो कहा कि मैं गया प्रेमपुरी में कथा करने के लिए तो बच्चू भाई ने हमारी परीक्षा ली फेल कर दिया तो फेल कर दिया तो मैं बड़ा दुखी हुआ कि फेल कर दिया तो उन्होंने कहा दुखी मत हो हम तुमको दूसरा मंच देते हैं जिस मंच में तुम कथा कर सकते हो तो कोई दूसरा मंच था वहां उनके व्यवस्थापक को फोन किया कि महात्मा इनसे कथा सुने ऐसा नहीं कि उनको उपेक्षा कर दिया उनको वहां दिया कि उस जगह बोल सकते हो तो यह तो महाराज ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की परंपरा का मंच है किंतु मैं एक निवेदन करूं वेदांत का ज्ञान जीवन में तब उतरेगा जब हमारे जीवन में वैराग्य होगा वैराग्य के अभाव में आप बढ़िया एसी वाले डल्लभ वाले गद्दे पे बैठे बैठे, बैठे वेदांत की चर्चा करो तो केवल वाचिक वेदांत होगा वो ये वेदांत अरण्य विद्या है जंगल में रहकर के सीखने की विद्या है गुरुचरणों में रहकर सीखने की विद्या है तो संतों की करुणा है कि अब तक वो यहां लेकर आए अरण्य की विद्या उन्होंने बंबई की विद्या बनाई वो करुणा है उनकी किंतु जब तक हमारा हमारे जीवन में वैराग्य नहीं होगा निर्वेद नहीं होगा ये वैराग्य नाव है प्लवा शब्द का प्रयोग है निर्वेदस निर्वेदशात्मन प्लव आत्मकल्याण के लिए निर्वेद महाराज ये वैराग्य नाव है जब तक या वैराग्य न हो ज्ञान की विलक्षणता यह है कि ज्ञान वैराग्य होने के बाद हो और भक्ति आज भी है तो महाराज बाद में अपने आप वैराग्य हो जाएगा क्योंकि भक्ति में पहले भक्ति आती बाद में ज्ञान वैराग्य आते हैं भक्ति के बच्चे है ना ज्ञान वैराग्य तो पहले मां आएगी तभी तो बच्चे आएंगे किंतु ज्ञान तो महाराज सिंहासन पर बैठने वाला राजा है उसको तो वैराग्य चाहिए ही चाहिए निर्वेद चाहिए ही चाहिए इन्होंने कहा कि अब हम ईश्वर की कृपा से वैराग्यशाली बने हैं निर्वेद हो गया है सोहम कालावशेषेण अब हम जो काल शेष बचा है हमारा समय शेष बचा है मृत्यु तक पहुंचने के लिए अपने को अब हम तपाएंगे अब हम तप करेंगे अपने को सिद्ध करेंगे यदि सद्ध सिद्धात्मनी जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है बाद में सोचे क्या सिद्ध करोगे वृद्धावस्था आ गई है तो ये पंडित जी अपने आप चिंतन करते मुझे पता है अरे खटवांग भी तुम्हारा तो दो घड़ी में मूर्त में उसने प्राप्त कर लिया था अपने जीवन को मैं भी जरूर पाऊंगा और यह चिंतन करके वो ब्राह्मण देवता भगवान पुनः शिव उद्धव महाराज को सजग करते हैं या निश्चित करके उसने महाराज अपने जीवन को समझाया मन को कि अब हमको शरीर को तपाना है क्योंकि इस तप के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होगी और उन्होंने महाराज अपना घर द्वार तो चला ही गया था कुछ रहा तो था ही नहीं अब ये विचरण प्रारंभ करते हैं सचार मही में ताम पृथ्वी में विचरण करते हैं संयमी बनकर के इंद्रियों पर अनुशासन करके भिक्षा के लिए नगर में ग्राम में जाते हैं तो जब भिक्षा के लिए महाराज जाते हैं तो दुर्जन लोग इनको गाली देते हैं महाराज गाली ही नहीं देते हैं भगवान कहते हैं केचिद वेणुम जगृह कई लोग इनका इनकी महाराज लठिया छीन लेते वृद्ध है ना लठिया छीन लेते हैं कई लोग इनका पात्र छीन लेते हैं हाथ में जो कमंडलू है वो छीन लेते हैं कई इनके फटा पुराना जो कंथा पड़ा है वो भी छीन लेते हैं और कई जो महाराज फटा पुराना कपड़ा पड़ा है चिराणी के चिन्ह कई कपड़ा ही छीन लेते हैं और महाराज इतना ही नहीं कई बार ये भोजन लेकर के गाली तो देते ही बहुत हैं लोग कई बार ये भोजन लेकर के महाराज नदी के किनारे पहुंचते हैं सरता के तट पर और जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो दुष्ट लोग आकर के उस भोजन की पात्र में पात्र भी क्या पत्ते आदि में जो भोजन लिया है मूत्रियंती च पापिष्ठा उसके भोजन में आकर के लघुशंका कर देते हैं खड़े होकर अब जरा विचार कीजिए उसमें मल डाल देते हैं आकर के और मल ही नहीं दुर्गुण दुष्ट वचन तो बोलते हैं कई लोग तो महाराज लठिया से मारते भी हैं। ताडयंती न वक्ति चेत महाराज पिटाई भी करते हैं वृक्ष में बांध देते हैं क्या क्या नहीं बोलते अहो एस महासारो ध्रतिमान गिरिराडी व अरे तो पहाड़ के समान बैठा हुआ है मौन धारण कर रखा है दूसरा कोई कहता ये बगुला भगत है बगुला भगत अरे मैं इसको पहले से जानता हूं किंतु तो ये इतने मस्ती में है अब जरा विचार कीजिए हम लोग तुम्हारा थोड़े से कटु वचन को नहीं सह पाते हैं थोड़ी सी उपेक्षा नहीं सह पाते हैं और उपेक्षा कहीं चेलों के सामने हो जाए तो और गड़बड़ी चेलों के सामने यदि कोई कुछ बोल दे अकेले में बोल दे तो सह जाते हैं चेलों के सामने क्या समझता है और इतना करने के बाद भी महाराज ये भिखारी मस्ती में रहता है आनंद में रहता है किसी को गाली नहीं किसी को कुछ कहना नहीं किसी को तिरछा देखना भी नहीं वो गाली दिया तो वहां से उठकर चलो आज हमारे प्रारद्ध में खाना नहीं है भोजन नहीं है इसलिए हमारे प्रार्द में था नहीं तो ये लोग निमित्त बन गए मल डाल दिया चलो आज नहीं खाएंगे और महाराज जैसे आनंद में वो रहते हैं विचार में डूबे रहते हैं वो विचार की धारा हम कल से प्रस्तुत करेंगे कैसे वो विचार हैं उनके जिन विचारों के कारण वह कभी विचारे नहीं बनते नहीं तो विचार न हो तो हम विचारे बन जाएं, लोग कहते बड़ा विचारा है उस पर लोग विचार करें वो कौन से इनके विचार हैं कौन सा इनका चिंतन है ये भूदेव का ठाकुर जी सुना रहे हैं क्रमशा सुनाएंगे अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है ये भिक्षु का जीवन हमारा जीवन बन जाए भिक्षुक का विचार हमारा विचार बन जाए ये उनकी कृपा से ही संभव है उनके चरणों में प्रार्थना करता हुआ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार बिंदो में समर्पित बोलो भक्तवत्सल भगवान की सदगुरु ने सदुरने भगवान की जृंदवन विहारी लाली ज